जतिन नैना को कुछ बता ही रहा था कि अचानक से उसे फोन पर नैना की तरफ से कुछ आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चिल्ला चिल्ला करके कुछ कह रहा था इस वजह से नैना को ढंग से कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी क्या हुआ नैना मैडम कुछ बात है क्या इतना शोर क्यों मचा हुआ है जतिन ने चकित होते हुए सवाल किया आप कहा हैं जतिन के इस तरह से सवाल करते हुए देख विक्रांत भी थोड़ा उत्सुक हो गया वो भी अपना पूरा ध्यान फोन पर लगाकर सुनने की कोशिश करने लग गया विक्रांत को इस तरह से ध्यान देते देख जतिन ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया नैना की तरफ से फोन पर संगीता और राघव आदि की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी वहां सब लोग काफी जोर जोर से बात कर रहे थे मैं मैं तो पुलिस स्टेशन में ही हूँ तुम लोग कहाँ हो कुछ पता चला नैना ने सवाल किया नैना क्या क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ था कुछ प्रॉब्लम है क्या कोई बात विक्रांत ने जतिन के हाथ से फोन लेकर खुद ही नैना से पूछ लिया अरे कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ तुम बताओ वहाँ कुछ पता चला नैना ने बात बदलते हुए सवाल किया विक्रांत ने भी नैना के सवाल का सीरियस होकर जवाब देना शुरू कर दिया उसने नैना को बैंक और चोर बाजार के माफियाओं के बारे में सारा कुछ बता दिया इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि अब वो चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने वाले गैंग के बारे में पता लगाने के लिए जा रहा है सारी बात बताने के बाद विक्रांत नैना से कुछ वहाँ का भी हाल पूछना चाह रहा था लेकिन पहले ही नैना ने बात खत्म करके फोन रख दिया विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा उसे पुलिस स्टेशन पर कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ वहाँ काफी शोर मचा हुआ था ना? कुछ सीरियस बात है शायद। नैना मैडम किसी से लड़ाई तो नहीं कर रही मुझे तो सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय के बोलने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी जतिन ने भी शक जताते हुए कहा अच्छा ऐसा है तो फिर चलो हम पहले सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं की इन तीनों बॉक्स को रिसेंटली किस किस ने ओपन किया है विक्रांत ने हामी भरते हुए सिर हिलाया लेकिन अभी भी उसका दिमाग नैना के ऊपर ही लगा हुआ था ना जाने क्यों इस वक्त विक्रांत को नैना की चिंता हो रही अच्छा हाँ ने फिर से अपना फोन बाहर निकाला और उसमें कुछ फोटो को खोलकर विक्रांत को दिखाते हुए बोल पड़ा ये देखो सीसीटीवी फुटेज में आया है ये तीनों लॉकर पिछले कुछ महीने में कई बार फ्रीक्वेंटली खोले गए हैं दस बार से भी ज्यादा बार ये लॉकर खोला गया है बिल्कुल खोला गया होगा विक्रांत ने सहमति जताते हुए कहा ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी ना है इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होंगे और पता है इन सब सामानों का मार्केट ट्रेड भी बहुत ज्यादा होगा और ये लोग इन चोरी के सामान की प्रॉपर नीलामी भी करते होंगे। विक्रांत, जतिन ने चौंकते हुए कहा मैं तो पहले एंटीक डिपार्टमेंट में काम भी कर चुका हूँ फिर भी मुझे इन सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हें इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है ऐ विकांत हंस पड़ा उसने जतिन के आगे झूठ बोलते हुए कहा मुझे काला बाजारी के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है मैं अक्सर इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता हूँ इसलिए पता था क्योंकि अपने पिछले जन्म में वो ये धंधा भी कर चुका था अच्छा एक बात और जतिन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बैंक के लुटेरों का जरूर इन लोगों से कुछ दुश्मनी रही होगी और हो सकता है कि लुटेरों ने इन चोरी के धंधे को पकड़वाने के लिए ही बैंक में लूटपाट की ताकि पुलिस को इस धंधे के बारे में पता चल जाए क्या मतलब मैं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या जतीन ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया नहीं बिल्कुल गलत नहीं दरअसल ये सब वर्चस्व की लड़ाई है धंधे और क्राइम का वर्चस्व विक्रांति ने कुछ सोचते हुए कहा तुम इसे गैंग भी कह सकते हो जिस गैंग के लोगों ने बैंक में रॉबरी की है वो दूसरे गैंग के धंधे को चौपट करना चाहते है उनका मकसद इस धंधे में इन्वॉल्व दूसरे गैंग को खत्म करके खुद का वर्चस्प बनाना है ओ ये बड़े खतरनाक लोग हैं जतन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ना होगा हो सकता है इन लोगों को पकड़ने के साथ ही हम ये केस भी सॉल्व कर लेंगे न, ये बात तो सही है लेकिन विक्रांत ने कहा लेकिन इन लोगों को पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना है बहुत बड़ी गैंग होती है इनकी और इनका कनेक्शन भी बहुत तगड़ा है तो फिर वेट किसका कर रहे हो जला मिशन पर जतिन ने कहा इसके बाद विक्रांत और जतिन बैंक के लॉकर रूम से बाहर जाने लगे वो दोनों अभी बैंक के वेटिंग एरिया में ही पहुंचे थे तभी विक्रांत का फोन बज पड़ा उसने फोन निकाल कर देखा तो पता चला कि ये सुनीधि का फोन था हेलो हाँ सुनीधि क्या हुआ विक्रांत ने फोन उठाते ही सीरियस होकर पूछा उसे पूरी उम्मीद थी कि सुनिधि जरूर कुछ न कुछ ऑफिस की न्यूज देगी सर कहा है आप यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है ने बताया क्या हुआ कुछ बात हुई क्या बोलो विक्रांत ने क्यूरियस को सही मायने में नैना की फिक्र हो रही थी ना जाने क्योंकि सबसे पहली बात तो ब्यूरो चीफ मिस्टर पियूष रंजन साहब ने इस्तीफा दे दिया वो किसी भी हालत में दोबारा से नौकरी ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है वो कह रहे हैं कि उन्हें इस पद पर काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो केस का प्रेशर अब नहीं झेल पा रहे यहां तक कि डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो किसी भी सूरत में नौकरी दोबारा से ज्वाइन करने को रेडी नहीं है तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है अब उनकी जगह पर किसी दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा विक्रांत ने जवाब दिया अरे नहीं वो बात नहीं है दरअसल पियूष रंजन की जगह पर अब डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को सारी जिम्मेदारी दी गई है अब अपने ब्रांच की सारी जिम्मेदारी मिताली मैडम को ही उठानी पड़ेगी तो ने जवाब दिया तो ठीक तो है विक्रांत ने जवाब दिया मिताली मैडम को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो आराम से सब कुछ हैंडल भी कर लेंगी हाँ वो तो सही है लेकिन सर अपना ब्रांच बहुत बड़ा है और मिताली मैडम इतने बड़े ब्रांच की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी परफेक्ट नहीं है और फिर ब्यूरो चीफ का पद खाली रहना भी तो ठीक नहीं है ना पुनिधि ने जवाब दिया और हाँ एक और न्यूज़ पुष्कर सर का ट्रांसफर हो गया